श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 दो फरवरी अट्ठारह श्री राम कृष्ण की बालक जैसी अवस्था दूसरे दिन रविवार है 3 फरवरी अठारह दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं कलकत्ते से राम सुरेंद्र आदि भक्त उनके चोट लगने का हाल पाकर चिंतित हो आए हैं मास्टर भी पास बैठे हैं श्री राम कृष्ण के हाथ में लकड़ी बंधी हुई है भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से ऐसी अवस्था में माने रखा है कि छिपाने की मजाल नहीं बालक जैसी अवस्था राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता कहीं कोई देखकर निंदा ना करे इसीलिए टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है मधु डॉक्टर को अलग ले जाकर सब बातें कह रहा था तब चिल्लाकर मैंने कहा, कहाँ हो मधुसूदन देखो आकर मेरा हाथ टूट गया है मथुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे उसी में मैं भी सोता था वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखभाल करते थे तब मेरी उन्माद अवस्था थी मथुर बाबू कहते थे बाबा क्या हम लोगों की कोई बातचीत तुम्हारे कान तक पहुंचती है मैं कहता था हाँ पहुंचती है मथुर बाबू की पत्नी ने उन पर मथुर बाबू पर संदेह करके कहा था अगर कहीं जाना तो भट्टाचार्य महाशय को साथ ले जाना वे एक जगह गए मुझे मकान में नीचे बैठा दिया फिर आध घंटे बाद आकर कहा चलो बाबा चलें गाड़ी पर बैठो चल घर आकर उनकी पत्नी ने पूछा तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना दी मैंने कहा सुनो एक मकान में हम लोग गए थे उन्होंने मुझे नीचे बैठा दिया था आप ऊपर गए थे आध घंटे के बाद आकर कहा चलो बाबा चलो उनकी पत्नी ने इससे जो कुछ समझना था समझ लिया मथुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल और गोभियाँ गाड़ी में लाद कर घर भेज देता था दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा तब मैंने यही बात बता दी